विश्वत्पत्यादि हे तव धा पत्र श्री महा श्रीकृष्णा वैँ नुम श्रीगुरुचरण सरोजरज निजमन मुकुर्सुधार वरण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम वारमनाय गुण गौ शियराम के हनुमत सहाय सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजके प्रभु श्री सीताराम श्री सीताराम जी महाराज की जय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 सबभक्तनती जय जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्या्या्या्या्या्या्या्या्या्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव राम श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं श्रद्धामयी माताओं श्री हनुमान जी महाराजाधिराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण कमुना और मंगलमय प्रेरणा से श्री रामचरित मानस के प्रस्तावित प्रसंग श्री काग सिंधी श्री गरुड़ जी संवाद का चिंतन हम लोग करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम सं कीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ करें राजा राम राम राम राजा राम राम राम राजा राम राजा राम राम राम राजा राम राम राम राजा राजा राम राम राम राजा राम राम राम राजा राम राजा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 राम श्री राम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय रसहीन समाज की देखी दशा करिके करुणा प्रगटे तुलसी रसहीन समाज की देखी दशा करिके करुणा प्रगटे तुलसी बनी राम गुलाम श्रीराम नाम स्नेह समेत रटे तुलसी हनुमत कृपा राजेश ज्ञान की नाथ चरित्र लिखे तुलसी सिराम गुणावलि गंग समान तो भूप भगीरथे तुलसी श्री कुलसीदास जी महाराज की जय कहु कवन संवादा दोहरी भगत का उर्गा कर्गा कहू कवन विधि भा भाँ, भाँ। माता पार्वती का प्रश्न है वे भगवान शंकर से पूछती हैं श्री कारगुसिंह जी और श्री गरुड़ जी दोनों ही भगवत भक्त हैं और दोनों ही पक्षी हैं इनका परस्पर संवाद कैसे हुआ तो भगवान शंकर ने कहा श्री राघवेंद्र के अस्तित्व को ईश्वर रूप में नहीं स्वीकार पाने के कारण जो संशय श्री गरुण जी के मन में हुआ वे सर्वत्र गए फिर मेरे पास आए मैंने ही उन्हें श्री कागल जी के पास भेजा श्री काग जी के पास गरुड़ जी पहुँचे श्री कागल जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक उनका स्वागत किया और अपने को धन्य माना <coughs> उसके बाद श्री गरुड़ जी को श्री कागुर जी ने श्री राम कथा सुनाए और श्री राम कथा से हम सब लोग परिचित हैं भगवान श्री राघवेंद्र के जन्म की कथा विवाह की कथा वन लीला रणलीला और फिर राज्याभिषेक श्री तुलसीदास जी कहते हैं बायस विशद चरित सब गाय श्रीकागो सिंह ने विस्तार से श्री राम कथा का वर्णन किया गरुण जी अत्यंत आह्लादित हुए और उनको अपने में धन्यता का अनुभव होने लगा आज मैंने भगवान की कथा सुनी तब तो प्रसाद वायस तिलक मेरे मोह की निवृत्ति हो गई मेरे अज्ञानी की निवृत्ति हो गई क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग सत्संग और भगवत कथा के बिना मोह की निवृत्ति नहीं होती अर्थात अज्ञानी की निवृत्ति नहीं होती बिनु सत्संग विवेक न होई अच्छा यहाँ का विचार करना है कि सत्संग से ही विवेक हो जाता है फिर भगवत कथा श्रवण क्यों की जाए इसका उत्तर यह है कि सत्संग से विवेक तो होता है और भगवान की कथा श्रवण करने से वह विवेक जीवन में उतरता है क्यों क्योंकि भगवान की कथा व्यक्ति को पात्र बना देती है ये यही कथई स्नेह समेता कहीं हई सुनिह सम समुझ सचेता तो हो रामचरण अनुरागी कलिमन रहित सुमंगल भागी जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके मन में भगवान के श्री चरणों का प्रेम उत्पन्न हो जाता है और भगवान का प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है तो जो सत्संग के द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान था वह जीवन में सहज ही उतर जाता है इसलिए सत्संग तो अवश्य करें पर साथ साथ भगवान की कथा सुनें बिनु सत्संग न हरि कथा के विनु मोह न भाग मोह गए विनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग तो श्री गरुड़ जी कहते हैं आपके द्वारा भगवान की कथा सुनी आपका सत्संग मुझे मिला मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो गई मैं धन्य हो गया लेकिन <coughs> अब आपके समक्ष कुछ प्रश्न रख रहा हूं, इन प्रश्नों का उत्तर मुझे मिले श्री गरुड़ जी ने अनेक प्रश्न पूछे हैं मुख्य रूप से सात प्रश्न हैं उनमें से कुछ की चर्चा आज आरंभ करते हैं गरुड़ जी ने पहला प्रश्न किया बड़ दुख कवन कवन सुख भारी सो छे पही कहु विचारी बड़ दुख कवन कवन सुख भारी यह एक प्रश्न है सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है श्री गुरु जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर संक्षेप में है व्यास शैली में नहीं समास शैली में थोड़े में ही इशारा करें तब श्री कामी जी ने जो उत्तर दिया हम लोग भी इस उत्तर को याद रखें दरिद्र सम दुख जग माहि श्री काग जी ने कहा कि गरुड़ जी आपने पूछा है कि सबसे बड़ा दुख क्या है तो हमारा उत्तर यह है कि दरिद्रता जैसा दुख नहीं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माह तो श्री गरुड़ जी सोचने लगे कि दरिद्रता का अर्थ तो गरीबी है और कागूसुण जी कह रहे हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जगवाही तो फिर यह अवश्य कहेंगे कि संपत्ति मिलने के समान कोई सुख नहीं है तो आगे होना चाहिए कि द्रव्य मिलन सम सुख कछु नाही पर श्री कागू जी ने ऐसा नहीं कहा कागूसुद जी क्या कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग मही संत मिलन सम समुना वे कहते हैं कि दरिद्रता जैसा दुख नहीं और संत के मिलन जैसा सुख नहीं अब यह अद्भुत बात है क्या संत के मिलन से गरीबी दूर हो जाती है श्री तुलसीदास जी इस प्रसंग के बहाने एक अद्भुत संकेत कर रहे हैं देखो यह दरिद्रता तन की नहीं है मन की दरिद्रता है। तन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है और मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती और जो मन से सदा दरिद्री बना रहे इससे बड़ा और कोई दुख नहीं उसका मन हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है कुछ ना कुछ यही जो मन की दरिद्रता है यह संतोष आने पर मिटती है और संतोष तब आता है जब संत मिले संत का संग मिले तो संतोष आएगा इसलिए इस दरिद्रता को क्या कहा गया आगे संकेत है मोह दरिद्र निकट नहीं आवा मोह ही दरिद्रता है अर्थात अज्ञान ही दरिद्रता है या यूँ कहो कि हमने अज्ञान के कारण ही अपने को गरीब समझ लिया है हम गरीब हैं नहीं जग भूखा कोई नहीं सबकी गठरी लाल पर गांठ खोल जाने नहीं याते तो भयो कंगाल कहाँ तूने जीवन गमाया है प्यारे कहाँ तूने जीवन गमाया है प्यारे तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे तेरे घट में सब कुछ तेरे घट में ही सब कुछ है अपने भीतर ही सब कुछ है सच्चिदानंद भगवान ही अपने भीतर हैं फिर कमी किस बात की है लेकिन पता क्यों नहीं लग रहा है एक व्यक्ति था भिखारी था जिंदगी भर भीख मांगता रहा भीख मांगते मांगते ही मर गया लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया उसके बाद जहाँ वो बैठता था जगह गंदी हो गई थी उसके कपड़े आदि सब फेंक कर जला दिए उस जगह को साफ करने की बात आई मन में तो कहा कि यहाँ कुछ मिट्टी खोदकर फेंक दी जाए यह जगह साफ़ सुथरी हो जाएगी जहाँ वो भिखारी बैठता था वहाँ जब भूमि का खनन किया गया मिट्टी खोदी गई तो नीचे धन ही धन भरा हुआ था उस बेचारे को पता ही नहीं था वो जिंदगी भर भीख मांगता रहा उस जगह बैठ कर जहां हीरे की खान थी यहाँ धन ही धन था अगर उस बेचारे को पता लग गया होता तो भीख मांगना उसका मिट जाता बस यही उदाहरण है हम अपने को भिखारी इसलिए समझे हैं हम गरीब इसलिए समझे हैं क्योंकि हमें हमारे भीतर के खजाने का पता नहीं है और यह कोई संत जब जगा देता है कि अरे तुम जिसे खोज रहे हो अरे दिल जिसे कुल जहाँ ढूंढता है जो श्री बिंदु जी महाराज का पद है जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मज़ा ढूंढता है अरे दिल जिसे कुल जहाँ ढूंढता है वो तुझ में तू तु उसको कहाँ ढूंढता है बस इधर ध्यान चला जाए पर तेरी मोहनिद्रा अभी तक न टूटी तेरी वोह निद्रा अभी तक न टूटी कई बार गुरु ने जगाया है प्यारे तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे न स्वर पदार्थ ही दिन रात जोड़े नहीं हरी भजन धन कमाया है प्यारे तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे कहाँ तूने जीवन आ रहा तू भिखारी राजेश होकर रहा तू भिखारी राजेश होकर न खुद के खजाने को पाया है प्यारे तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे तेरे घट में सब कुछ यह जीव तो आनंद स्वरूप है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि यह सुख स्वरूप है लेकिन सुख के लिए भटकता फिरता है जगह जगह जगह जगह क्यों अपने स्वरूप की पहचान नहीं है क्यों नहीं है अज्ञान के कारण अज्ञान ही मोह है और यही गरीबी है मोह दरिद्र निकट नहीं आवा तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही अज्ञान के समान और कोई दुख नहीं है यह बार बार जन्म बार बार मृत्यु या अज्ञान के कारण ही यह इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं जन मत मरत दुसह दुख होई और वह अज्ञान के कारण है कालभूसम जी कहते हैं नई दरिद्र सम दुख जग माही। इसको दोनों अर्थ में लें लौकिक दृष्टि से तो सचमुच गरीबी जैसा दुख नहीं है पर केवल उसी गरीबी के लिए नहीं कह रहे हैं श्री तुलसीदास जी वे मन की गरीबी के, के लिए कह रहे हैं क्योंकि तो मन अगर एक बार अंतर्मुखी हो जाए तो बाहर के पदार्थों की मांग ही छूट जाए एक उदाहरण देकर इस बात को पुष्ट करता हूं एक ग्वालिन थी। उसका नाम था रामा वह रामा देवी ग्वालिन नित्य दूध बेचने के लिए निकलती एक अत्यंत गरीब बालक अत्यंत गरीब उसका नाम था भगतू ग्वालियन को उस पर दया लगी नहीं दरिद्र सम दुख जगना ही इसके जैसा कोई निर्धन नहीं है बालक है ग्वालियन ने कहा कि बेटा दूध पियोगे माँ जरूर पी लूँगा पर मेरे पास तो पैसे नहीं है कि दूध खरीद सकूँ ग्वालियन बोली खरीदने की आवश्यकता नहीं है तुमने मुझसे माँ कहा है ना मैं तुम्हें ऐसे ही दूध पिलाऊंगा। बालक ने दूध पिया छक कर पिया माँ आज तो मेरी भूख मिट गई दूध तो मैंने पहली बार पिया है बड़ा स्वादिष्ट होता है माँ इस दूध से भी को, कोई और चीज़ अधिक स्वादिष्ट होती है क्या ग्वालियर बोली हाँ बेटा खीर अब बालक बोला माँ खीर कैसी होती है? खीर दूध की ही बनती है उसमें चावल डाले जाते हैं उसमें चीनी डाली जाती है माँ दूध तुमने दे दिया चावल चीनी मैं मांग कर लाऊंगा, मुझे खीर बनाने की विधि बता दो मैं खीर खाना चाहता हूँ मैंने आज तक कभी स्वाद नहीं लिया खीर का नाम ही पहली बार सुना ग्वालिन बोली बेटा तुम परेशान मत हो कल मैं तुम्हें खीर बना कर लाऊँ तुम कहाँ चावल चीनी मांगोगे चूल्हा जलाओगे मैं खीर बना कर लाऊ बालक बड़ा प्रसन्न हुआ माँ तो तुम आओगी ना जरूर आऊंगी माँ तो अपना पता तो बता दो तुम ना आई तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर ग्वालियिन बोली बेटा विश्वास भी कर अच्छा माँ तो, तो अपना नाम तो बता दो ग्वालिन ने कहा कि मेरा नाम रामा है अब आप विचार कर ग्वालिन तो चली गई और बालक गरीब है और दरिद्री है भूखा है पहली बार उसने खीर का नाम सुना है नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही लेकिन उसको लगा कि ग्वालिन का नाम तो याद रखूं नहीं तो ग्वालिन ना आई तो मैं कहाँ जाऊंगा अब उसने ग्वालिन का नाम लेना शुरू किया अब संयोग यह है कि ग्वालिन का नाम ही था वामा तो भगतू तो बैठ गया आंख बंद कर ली और बड़ी एकाग्रता से उस ग्वालिन का ध्यान करते हुए बोलने लगा रामा रामा रामा रामा रामा रामा रामा एक वृत्तिाग्र हो गई और बालक अंतर्मुखी होने लगा और रामा नाम में राम नाम का काम किया और उसकी बहिर्मुखी चेतना अंतर्मुखी हो गई राम राम राम राम रामा रामा रामा करते हुए उसकी चित्तवृत्ति जब अंतर्मुखी हो गई तो उसे अपने ही स्वरूप का आनंद मिल लगा भीतर उस शाश्वत सुख में पहुँच गया जिसे पाने के बाद और कोई पाने की इच्छा शेष नहीं रहती वह आनंद स्वरूप में स्थिर हो गया आहा अपने सुख से उसका परिचय हो गया उस अंतर्मुखी वृत्ति में रामा रामा रामा रामा अब उसको देह सुधि भी नहीं रही वह ब्रह्मानंद में लीन हो गया आहाह और दूसरे दिन सवेरे ग्वालिन आई अब ग्वालिन बहुत कहती है बेटा भगतू उठो मैं मैं ग्वालिन हूँ उठो भक्तू खीर लाई हूँ अब भक्तू आंख भी नहीं खोलता है ग्वालिन कहती है, अरे पहचान मैं तेरी मैया खीर लेकर आई हूँ भक्तू थोड़ा आंख खोल के था ना मैया अब कुछ नहीं चाहिए रामा रामा रामा रामा कहती खीर का स्वाद तो ले लें माँ अब कुछ नहीं चाहिए अब तो ऐसा स्वाद मिल गया इस स्वाद के आगे सारे स्वाद फीके पड़ गए अब मेरी कोई मांग नहीं रही अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बस इतनी बड़ी कृपा है कि आप तो जाओ मुझे इसी रस में डूबा रहने दो इसी रस में डूबा रहने दो और जिसे वह शाश्वत सुख मिल गया हो परमात्मा का सुख मिल गया हो जो मुही राम लागते मीठे तो नवरस सटरस रस अनरस पड़ि जाते सब सीठे इसी को कबीरदास जी कहते हैं जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नाही अमी भी में मन लागा मेरा यार फकीरी में तो यही जो सुख उसे मिल गया यही सत्संग का सुख है यही संत मिलन का सुख है और उसके पहले जो उसकी भूख थी वह दरिद्रता के कारण थी तो कौन सी बाहरी चीज़ मिली बाहरी नहीं भीतर का ही आनंद मिल गया तो नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही संत मिलन सम सुख कछु नाहीं इसी तरह सत्संग के कारण वृत्ति अंतर्मुखी हो जाए आत्म साक्षात्कार हो जाए भीतर ही शाश्वत सुख की अनुभूति हो जाए तो मन किसी तुच्छ सुख के लिए बाहर नहीं भटकेगा नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही संत मिलन सम सुख कछु नाहीं इसलिए अज्ञान के कारण हम अपने को दुखी मानकर सुख के लिए भाग दौड़ करते हैं पर संत मिल जाए तो वे बता देते हैं कि सुख तो तुम्हारे भीतर ही है जिसे पाने की चेष चेष्टा कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है लेकिन अच्छा भीतर है तो बाहर पाने की चेष्टा क्यों केवल एक बात कह के आगे बढ़ें जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है और दर्पण में चेहरा देख अपनी ही नाक उसे दिखती है दर्पण में अब वह उस नाक को पकड़ना चाहे तो कभी पकड़ में नहीं आई चाहे वो दिन दो दिन दस दिन वर्ष दो वर्ष जीवन भर पकड़े दर्पण में देखने वाली नाक लेकिन विडम्बना यह भी तो है इसीलिए व्यक्ति परेशान है कि जहाँ नाक है वहाँ दिख नहीं रही है और जहाँ दिख रही है वहाँ है नहीं जीवन का भी विचित्र गणित है सुख जहाँ दिखाई देता है वहाँ है नहीं और जहाँ है वहाँ दिखता नहीं अब मान लो नाक जिसकी पकड़ में नहीं आती वो किसी संत के पास जाएगी महाराज ये दिख रही है पर पकड़ में नहीं आती तब तो महात्मा हंसेंगे अरे बावले ये नाक जो तुझे दिख रही है ना वहाँ वो वहाँ नहीं है यहीं है यहीं है हाँ और तुझसे अभिन्न है अच्छा ना है, तो ऐसा अंग है जो आपसे अलग है ही नहीं बस इसी तरह लेकिन दिखता है दर्पण में इसी तरह सुख दिखता है विषयों में सुख दिखता है जगत में लेकिन वह सुख यहाँ है और वहाँ दिखता है तो जब संत कहते हैं कि देखो दिखेगा तो नहीं पर मेरे वचन पर विश्वास करके अगर तुम हाथ दर्पण की ओर ना बढ़ाकर अपनी ओर लौटाओगे तो यह दिखने वाला सुख तुम्हारे हाथ में आ जाएगा या नासिका तुम्हारे हाथ में आ जाएगी बस यही है नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही संत मिलन सम सुख का चुनाही जिन्होंने संत के वचन पर विश्वास करके अपनी वृत्ति को अपनी ओर लौटाया उनको यह सुख मिल गया इसीलिए एक संत ने कहा निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ कहाँ कौन कैसा ना मैं पूछता हूँ लेकिन जिसकी कृपा से यह सुख मिला वे संत उनको प्रणाम है क्यों मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाह पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं गरुण जी ने दूसरा प्रश्न किया कि यह बतावें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है सबसे दुर्लभ कवन शरीरा कौन सा शरीर सबसे अधिक दुर्लभ है तब श्री घूषण जी ने उत्तर दिया नरतन सम नहीं कवने ने दे जीव चराचर चर जाचत जेह ही नरतन सम नहीं कवने ने दे नरतन सम नहीं कवने उदेही मनुष्य शरीर के जैसा कोई शरीर नहीं कोई शरीर नहीं और बिल्कुल सही बात है हम लोग जिस शरीर में हैं उस जैसा कोई शरीर नहीं है हमें कितना प्रसन्न होना चाहिए कि जिस शरीर के समान कोई अन्य शरीर नहीं है वह मनुष्य शरीर हमें मिला है कई विशेषताएं हैं इस शरीर की कई अगर विचार करके देखा जाए पशु पक्षियों में प्रसन्न होने का मौका तो भगवान ने सबको दिया है पशु भी खुश होते हैं पक्षी भी प्रसन्न होते हैं लेकिन हंसने का मौका केवल आदमी को मिला है आदमी ही हंस सकता है और कोई नहीं हंस सकता कभी आपने सुना कि कोई यह कहे कि आज हमारी बकरी रात भर हंसती रही कभी नहीं हंस सकते किसी ने नहीं कहा कि मेरा कुत्ता सवेरे से ही हंस रहा है ये नहीं हंस सकते प्रसन्न हो सकते हैं एक आदमी को हंसने का मौका मिला है ये भगवान की ओर से विशेष सुविधा है हंसने का अवसर मिला है व्यक्ति को लेकिन साथ में एक संदेश भी मिला है कि हे मनुष्य तुझे भगवान ने हंसने का अवसर दिया है लेकिन ऐसा काम मत करना कि दूसरे तुम पर हंसने लगें हंसने का मौका मिला है तभी तो कबीरदास जी कहते हैं कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे यज्ञ दो हंसे हंसते हुए जाएं हंसते हुए रहें पर ऐसा काम न करें कि दूसरे हम पर हंसने लगें हमको हास मिला है तो उपहास के पात्र न बन जाएं और एक बात आपको बताऊं मनुष्य शरीर केवल पशु पक्षियों से ही उत्तम हो ऐसी बात नहीं देवताओं से भी उत्तम है सुरु दुर्लभ सदग्रंथन गावा देवताओं को भी यह मौका नहीं मिलता अज क्यों नहीं मिलता इस पर हम लोग विचार करें आप कहेंगे कि देवता तो हमसे ज़्यादा मजे में हैं, ज्यादा आराम में हैं देवता वहाँ बुढ़ापा ही नहीं है यहाँ आदमी बुढ़ापे से परेशान है और देवताओं को बुढ़ापा आता ही नहीं एक तो वे अजर हैं दूसरे वे अमर हैं वहाँ मृत्यु नहीं है वहाँ बुढ़ापा नहीं है वहाँ स्वर्ग के सारे सुख हैं और स्वर्ग का वर्णन आप पढ़ो तो ऐसे ऐसे सुख हैं ऐसे ऐसे सुख हैं कि व्यक्ति के मन में लालसा हो जाती कि स्वर्ग तो हमें भी मिले लेकिन उस स्वर्ग में जाने की इच्छा आदमी नहीं करता वो चाहता है कि हम जहाँ रहें वहीं स्वर्ग हो जाए इसलिए जहाँ पहुंचता है रहता हुआ कहते हैं स्वर्ग जैसा सुख है यहाँ इतना सुख है लेकिन उस स्वर्ग का सुख भोगने वाले वे देवता जो अमर हैं जो बूढ़े नहीं होते हैं, संसार के सारे सुख उन्हें सहज प्राप्त हैं वे भी मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकते थाटवाट भले ही आदमी से ज्यादा हैं उनके क्यों नहीं कर सकते इसको एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जैसे एक आदमी अपने घर में रहता है और दूसरा आदमी किसी अपराध में पकड़ा गया सजा मिली वो जेल में है और एक आदमी आलीशान फाइव स्टार होटल में ठहरा हुआ है अब तीन तरह के लोग हो गए एक तो वो जो होटल में ठहरा हुआ है पूरी सुख सुविधा उसे है और एक आदमी जेल में है और एक आदमी घर में रह रहा है आप विचार करो महत्वपूर्ण कौन है ना तो जेल में रहने वाला और ना होटल में ठहरने वाला महत्वपूर्ण है जो घर में रह रहा है क्यों इसलिए जेल में रहने वाला अपने पाप का फल भोग रहा है पर जेल में रहने वाला आदमी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता और होटल में रहने वाला अपने पुण्य का फल भोग रहा है सुख के रूप में पर होटल में रहने वाला भी अपने मन से कुछ कर नहीं सकता कि ये किवाड़ इधर लगावें इधर दीवाल तोड़ें इसको ऐसा करें और अगर करने लगे तो होटल में ही नहीं रहने दिया जाएगा वहाँ तो यही शर्त है कि भोग सकते हो सुख कर कुछ नहीं सकते और जेल में भोग सकते हो दुख अपने मन से कुछ कर नहीं सकते पर घर में रहने वाले आदमी को ये सुविधा है कि तुम अपने मन से कर सकते हो अपना कल्याण कर सकते हो अपना भला कर सकते हो मकान जैसा चाहो वैसा बना सकते हो बस यही अंतर है कि पशु पक्षी योनियों में रहने वाले जीव अपने मन से कुछ कर नहीं सकते वे तो पाप का फल भोग सकते हैं और देवता स्वर्ग में रहकर पुण्य का फल भोग सकते हैं पर वे अपने मन से कुछ नहीं कर सकते पर एक मनुष्य है जो शरीर पाकर मनुष्य शरीर पाकर व्यक्ति भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर सकता है इसलिए नर्तन सम नहीं कब्ने ही देवता भजन नहीं कर सकते पशु पक्षी विचारी भजन नहीं कर सकते और यही कारण भी है कि सत्संग और कथा का कार्यक्रम पशु पक्षियों के लिए नहीं है मनुष्यों के लिए इन्हें मौका मिला है इसीलिए नरतन सम नहीं कवने देही एक महात्मा गा रहे थे हरी भजले हरी भजले हरि भजने का मौका है हरी भजले हरी भजले हरि भजने का मौका है तो एक ने पूछा कि कब भजे महात्मा बोले कब नहीं अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है अब ना बनी तो फिर ना बनेगी अब ना बनी नर्तन बार बार नहीं मिलता फिर तेरी जननी न तुझको जनेगी अब न बनी ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता आह नर तन सम नहीं कव नहीं हूँ कितनी बढ़िया बात अच्छा एक बात और है मनुष्य ज्ञान प्रधान प्राणी तो आप कहेंगे ज्ञान तो पशुओं को भी होता है बिल्कुल होता है पशुओं को ज्ञान है पक्षियों को भी ज्ञान है पशु भी गांव में कहीं घूमने चला जाए तो लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है जो उसका अपना है वो भी अच्छा पशु पक्षी भी अपने मालिक को पहचानते उन्हें ज्ञान है कुत्ता अपरिचित व्यक्ति को देखकर भौंकता है पर अपने मालिक को और मालिक के परिवारिकनों को पहचानता है उन्हें भी ज्ञान है तो ज्ञान तो पशुओं को भी है ज्ञान तो पक्षियों को भी है हित तो अनहित तो पशु पक्षी वो जाना लेकिन एक अंतर है क्या पशुओं को ज्ञान तो है पक्षियों को ज्ञान तो है पर उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि हमें ज्ञान है इसको फिर दोहरा रहा हूँ पशुओं को पक्षियों को ज्ञान तो है पर उन्हें अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है एक मनुष्य ही ऐसा है कि जिसे ज्ञान है और अपने ज्ञान का ज्ञान है यह ज्ञान को भी जानता है और अज्ञान को भी जानता है यह अपनी समझदारी को भी जानता है यह अपनी नासमझी को भी जानता है इसको ज्ञान का ज्ञान है और जिसे अपने ज्ञान का ज्ञान हो वही अपना कल्याण कर सकता है वही समझ सकता है कि हमको ज्ञान है अथवा नहीं है इसीलिए नर्तन सम नहीं कवने दे मैं आपको एक बात बताऊँ एक बार क्या हुआ मनुष्य के खिलाफ ब्रह्मा जी के यहां पशु पक्षियों ने मिलकर दावा कर दिया ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है सब पशु पक्षी बोले कि ब्रह्मा जी आप भी अद्भुत हैं क्यों आपकी सृष्टि में आदमी को इतना महत्व दिया जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा नर्तन सबने कव नहीं दे क्यों नहीं कहते बड़े भाग हाथी तन पावा ये मनुष्य में क्या विशेषता है ऐसी और आप भी उसी को महत्व देते ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें शिकायत क्या है परेशानी क्या है पशु पक्षी बोले परेशानी है कि इस मनुष्य ने हमें जितना परेशान किया किसी ने नहीं किया अच्छा क्या परेशान किया भीड़ सामने आई ब्रह्मा जी मैं बताऊं हाँ बोलो आपने ये जो बाल हैं हमारे शरीर पर हमारी रक्षा के लिए उगाए ताकि जाड़े में इनसे हमारी रक्षा हो और इस बेईमान आदमी ने पूरे बाल काट लिए अपने स्वेटर बनाए अपनी टोपियाँ बनाई हम शीतकाल में ठिठुरते रहिए आराम से बैठा रहा। बाल हमारे मोड़ लिए इस आदमी ने अन्याय नहीं और इतना कहकर भेड़ रोने लगी तो बकरी खड़ी थी बोली बहन मत रो मेरे साथ तो और ज्यादा अत्याचार हुआ क्या तेरे तो बाल ही मूड़े गए आदमी ने तो मुझे तो पूरा ही मूड़ दिया और खा गया इसका कोई ठिकाना है ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं सचमुच अन्याय हुआ है लोगों तब तक घोड़े ने शिकायत की कि ब्रह्मा जी आपने हमारी पीठ पर एक आदमी की सीट बनाई है और इस आदमी ने तांगा बनाया और ये घोड़े को जोत दिया बारह बिठाए बारा के अलावा जो लोग बैठने के लिए आए उनसे कहा कि पुलिस चौकी से आगे चलो उस तरफ बिठाएंगे उधर तो चलो अब बोलो इतना अत्याचार ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है एक दिन हम आदमी को भी एक प्रतिनिधि के रूप में बुलाते हैं और तुम लोग भी आ जाओ ठीक है ब्रह्मा जी ने बुलाया आदमी को पशु पक्षी सब इकट्ठे हुए पशु पक्षी बोले कि ये आदमी आ गया इससे पूछे इसकी अपनी विशेषता है क्या मनुष्य ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम बलवान हैं तो सिंह सामने आ गया कि हमसे ज्यादा बलवान नहीं हो सकते क्योंकि मनुष्यों में जब कोई बलवान होता है तो हमारी ही उपाधि दी जाती है कि क्या शेर की तरह चला अच्छा आदमी कोई बोलते हैं क्या शेर की तरह चला आ रहा है किसी शेर को कहा किसी ने क्या आदमी की तरह चला आ रहा है अच्छा आप विचार करो मनुष्य की जितनी विशेषताएं हैं सब उधार की हैं ब्रह्मा जी बोले ये बात नहीं बनी तो आदमी बोला कि ये पशु पक्षी टैभ है चैम है, करते हैं पर हम बोलते बहुत बढ़िया है हमारा कंठ बड़ा मधुर है तो कोयल बोली कि इसमें हमारा नाम लिया जाता है कि यह क्या कोयल की तरह कंठ है ब्रह्मा जी ने कहा कि यह भी उपाधि तुमने दूसरों से लिए अब तो मनुष्य परेशान हो गया तो कहा कि एक बात है हम कपड़े अच्छे पहनते हैं हिरण सामने आया कि कपड़े तुम्हारे अच्छे नहीं है दो चार दिन में रंग उतर जाता है पर हमारी खाल देखो जिस दिन से रंगी गई जीवन भर वैसी रहती और तुम हमारे चर्म के लिए परेशान होते हो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह भी बात नहीं ब्रा जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी तो मनुष्य ने सोचा कि अब तो मैं बड़ा परेशान हो अगर कहूँ बलवान हूँ तो शेर कहता है कि हमसे ज़्यादा नहीं और अगर मैं कहूँ कि बढ़िया बोलता हूँ तो कोयल कहती हमसे ज़्यादा नहीं तो आदमी बोला कि हम सबसे ज़्यादा चालाक हैं इसलिए हमारी महिमा है अब तो ठीक है तो कौआ सामने आ गया बोले हमसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकते क्योंकि तो जो मनुष्यों में सबसे ज्यादा चालाक होता लोग कहते आदमी नहीं कौआ है अब आदमी का जो बड़ी मुसीबत है तो जब वो सब तरह से हारने लगा तो खींच कर बोला कि चलो हम सबसे ज्यादा मूर्ख हैं इसीलिए हमारी महिमा है तो गधा सामने आ गया कि हमसे ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकते कहते कि आदमी नहीं गधा है अब तो आदमी हैरान हो गया कि क्या करें ब्रह्मा जी ने कहा कि इन सब बातों में नहीं जीत सकते तुम पशु पक्षी विशेष हैं। उनमें कई विशेषताएं हैं मरने के बाद भी उनका चर्म काम आता है पर मनुष्य तुम्हारी विशेषता केवल इसलिए है धर्म से अधिको विशेषा धर्म से इस मनुष्य शरीर को पाकर धर्म का पालन धर्म का क्या देह धरे कर फल यह भाई भजी राम सब काम बिहाई इस शरीर को पाकर भगवान का भजन करके अपना कल्याण किया जा सकता है यही इस शरीर की विशेषता है और अंत में मैं ये कहूँ इस प्रश्न के उत्तर में कि बाकी जितने शरीर हैं जितने चाहे देवताओं के शरीर हों चाहे पशु पक्षियों के शरीरों वो दीवार की तरह हैं और मनुष्य शरीर द्वार की तरह है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक पर संवारा आ इसीलिए काघुसुंड जी कहते हैं गरुड़ जी इस मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है मुश्किलें होती हैं मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से धर्म की राह पे चलना तो कोई खेल नहीं फर्ज की होती है पहचान बड़ी मुश्किल से मैं की मस्ती से भी बढ़ के है खुदी की मस्ती होश में आता है इंसान बड़ी मुश्किल से ढूंढने वाले को मिल जाते प्रभु है लेकिन आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से राम हरी गुनगा ये जिंदगी बेकार न कर चोला मिलता है ये नादान बड़ी मुश्किल से नरतन सम नहीं कवन ऊ दे जीव चरा चर जाचत श्री गरुड़ जी का समाधान हुआ पहली बात तो अज्ञान के समान कोई दुख नहीं संत मिलन के समान कोई सुख नहीं मन की दरिद्रता ही व्यक्ति को दुखी करती है संत के मिलन से जो संतोष मिलता है वह व्यक्ति को सुखी करता है मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं सभी जीव याचना करते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने इन्हीं प्रश्नों के क्रम में एक प्रश्न है ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेत था श्री गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है यह प्रश्न है ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है अब गरुड़ जी के इस प्रश्न का जो उत्तर श्री काग जी ने दिया वह बड़ा अद्भुत है अद्भुत क्या है काघुसुंड जी कहते हैं गरुड़ जी के प्रश्न को हम लोग ध्यान में रखें उनका प्रश्न है ज्ञान ही भगति ही अंतर्खेता और कागूसुन्द जी क्या बोलते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कचु भेदा उभय हर ही भव संभव खेदा काघू जी ने कहा कोई भेद नहीं और जबकि भेद कर दिया कैसे भेद किया आप इन पंक्तियों पर आप ध्यान दें गरुड़ जी जो बोलते हैं तो वे ज्ञान शब्द का प्रयोग पहले करते हैं भक्ति का बादल गरुड़ जी क्या कहते हैं ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता सकल कहो प्रभु कृपा निकेता ये गरुड़ जी कह रहे हैं और कागूसून जी उत्तर क्या दे रहे हैं भक्ति भगति ज्ञानी नहीं कचुभेदा वो कहते हैं ज्ञान भक्ति में कितना अंतर है तो कागुसुन जी कहते हैं कि भक्ति ज्ञान में कोई अंतर नहीं एक ज्ञान का उच्चारण पहले कर रहे हैं और दूसरे भक्ति का उच्चारण पहले कर रहे हैं अब इसमें लगता तो है कि भेद तो है ही नहीं तो ये संबोधन में ऐसा अंतर क्यों आता इसका कारण है गरुड़ जी ज्ञानी हैं इनके लिए कहा गया गरुड़ महाज्ञानी गुण तो ज्ञानी हैं, इसलिए यह ज्ञान का नाम पहले लेते हैं भक्ति का भाग ज्ञान इनके लिए नंबर एक पर है भक्ति नंबर दो पर इसलिए यह कहते हैं ज्ञानी भक्ति अंतर केता और काघुसुंड जी भक्त हैं इसलिए लोमस जी के दिए हुए ज्ञान का भी उन्होंने आदर न करके भक्ति का ही आग्रह किया तो वे भक्त हैं इसलिए वे भक्ति का नाम पहले लेते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कजु भेदा लेकिन अब आप कहें कि भेद तो है तब तो ये ज्ञान पहले बोल रहे हैं वो भक्ति पहले बोल रहे हैं नहीं भाई बिल्कुल कोई अंतर नहीं है विस्तार से तो कल चर्चा करेंगे लेकिन केवल मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप इसको एक उदाहरण से समझें अभी भेद मिट जाए गरुड़ जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति में क्या अंतर है का जी कह रहे हैं भक्ति ज्ञान में कोई अंतर नहीं इसको आप ऐसे समझ लो क्या कि आए जब आज तो बहुत शादी विवाह होते निमंत्रण आते ये तो निमंत्रण देखकर ही पता लग जाता है कि वर पक्ष का है कि कन्या पक्ष का निमंत्रण में वर का नाम पहले लिखा हो और कन्या का नाम बाद में तो समझ लो वर पक्ष का है और कन्या का नाम पहले लिखा हो वर का बाद में तो समझ लो कन्या पक्ष का है लेकिन वर पक्ष और कन्या पक्ष ये अलग अलग दिखाई देते हैं निमंत्रण पढ़कर नाम से अंतर होता है लेकिन वर कन्या तो विवाह में मिलकर एक हो जाते हैं और ऐसे एक हो जाते हैं कि कहियत भिन्न न भिन्न वे दोनों एक ही हैं इसी तरह अगर ज्ञान की प्रधानता से देखो तो यह वर पक्ष है ज्ञान प्रधान है और भक्ति की दृष्टि से देखो तो यह कन्या पक्ष है भक्ति प्रधान है लेकिन वर कन्या जैसे अभिन्न होते हैं इसी तरह ज्ञान और भक्ति अभिन्न हैं इनमें कोई भेद नहीं है अच्छा कन्या पक्ष का निमंत्रण पाने वाला भी वहीं पहुंचेगा और वर पक्ष का निमंत्रण पाने वाला भी वहीं पहुँचेगा एक ही जगह दोनों ही पहुंचेंगे, चाहे कन्या पक्ष का निमंत्रण पाकर जाए और चाहे वर पक्ष का निमंत्रण पाकर जाए मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि चाहे कोई ज्ञान पक्ष का होकर जाए चाहे कोई भक्ति पक्ष का होकर जाए पर पहुंचने की जगह तो एक ही है और वो जगह कौन सी है का जहाँ वर कन्या मिल रहे हैं इसका अर्थ है जहाँ जीवात्मा परमात्मा मिलते हैं उसी जगह ज्ञान पक्ष पहुँचाता है उसी जगह भक्ति पक्ष पहुँचाता है इसलिए ज्ञान ही भक्ति अंतर के तो भक्ति ज्ञान ही नहीं केदा इसको वर पक्ष और कन्या पक्ष के निमंत्रण की तरह देखकर ही उस जगह का स्मरण करें जहाँ ये दोनों ही पहुँचाते हैं वह जगह एक, एक ही है ऐसा श्रीकागभूस जी ने गरुड़ जी को उत्तर दिया कुछ प्रश्नों की चर्चा आज हुई शेष चर्चा कल नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम पे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय शिया राम जय शिया राम जय जय जयिया राम जय जयिया राम जयिया जय जयिया राम जय जयिया राम जय जय राम शियसियमिरत राम जू शिष सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जप भगत लयें विश्राम श्री सीता जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय मन में विश्वास जमातल जग राम शिया मय देखो गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया देखो हे अनेक में एक कहो अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना जैसे आभूषण में सोना इसीलिए समता का भाव जगाकर जग राम मैं देखो गुण दोष से दृष्टि हटाकर कर जग राम शियामय देखो वही सृष्टि है वही है सृष्टा है वही है वही है है वही वही दृष्टा सृष्टि है वही है सृष्टा वही दृश्य है वही है दृष्टा इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया मैं देखो गुण दोष से दृष्टि हटा जग राम सिया मैं देखो अपने अमित रूप प्रगटाए अपने अमित रूप प्रगटाए वही है चुप कर सामने आए वही है चुप कर सामने आए इसीलिए सत्संग की गंग नहाकर जग राम किया मैं देखो गुण दोष से ब्री हटा कर जग राम किया मैं देखू जड़ के तन सब का उधारे प्रगटे सीता राम हमारे जड़ चेतन सबका तन उदार जगते सीता राम हमारे इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु अश्र बहादल जग राम सिया मैं देखो गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया मैं देखो जन राजे सित जो मनमानी शिया राम मय सब जग जानी जन राज मनमानी शिया राम मय सब जग जानी इसीलिए तुलसी की वाणी गाकर जग राम शिया मय देखो गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम शिया मय देखो दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो जग राम शया मई देखो जग राम शया मई देखो, सिया मैं देखो। संसार का स्वरूप स्वप्नवत है और स्वप्न में न तो विजय की खुशी होती है और न पराजय का क्षोभ इसलिए संसार रंगमंच पर मिली हुई सफलताओं और असफलताओं के बीच में व्यक्ति को संभाव से रहना चाहिए क्या सोच ते पागल मनुआ क्या सोच ते आगल मनुआ जो बीत गया सो बीत गया क्या सोच पे आगल मनुआ जो बीत गया सो झूठ में मूल्य ही क्या कोई हार गया कोई गीत गया क्या सोच करे जहाँ वही हो जरूरी नहीं हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, नहीं। आसाए कभी हुई पूरी कहीं आशा निक जीवन घटका मैं सोच खनित जीवन घटका पासा जल पीतना गीत गया सोच करे हित हित जन्मो लिया जिसने पर हित, हित जन्म लिया जिसने जीवन है वही जो जन जन के I am the angel manu.